उत्पादन कार्य योजना की बात आती है ये परिवार मूलक स्वराज्य योजना के तहत में आपने क्या कर दिया आधार में ले जाकर के उत्पादन कार्य लिख दिया आपको लिखना है परिवार मूलक स्वराज्य योजना के तहत में उत्पादनकारी योजना दूसरे विधि से उत्पादन कार्य योजना आता ही नहीं है योजना का मतलब है प्रमाणित होने की तरीका योजना तो का क्या मतलब प्रमाणित होने का तरीका, तरीका। वो तरीका जाग, मानव जागृत होने के बाद परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में जीने के क्रम में उत्पादन कार्य योजना प्रमाणित होता है ठीक है ठीक है, थीक है? जैसा मैं अपने में समझदारी को उपार्जन करने के उपरांत उसको प्रमाणित करने के क्रम में उत्पादन कार्य योजना को मैंने प्रमाणित किया है उत्पादन कार्य योजना को प्रमाणित करने का क्या मतलब है भाई, भाई हमारा आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर देना समृद्धि का अनुभव करना ये इसका मतलब है ठीक हो गए ठीक इससे इस विधि से हम उत्पादन कार्य योजना को आधी है उत्पादन का क्या मतलब बताया प्राकृतिक ऐश्वर्य पर अपने श्रम नियोजन पूर्वक उपयोगिता मूल्य सुंदरता मूल्य को प्रमाणित कर देना स्थापित कर देना ठीक है तो इसको हम करते हैं हर रोजमर्रे में तो इस विधि से हम श्रम नियोजन पूर्वक उपयोगिता मूल्य कला मूल्य को वस्तुओं में स्थापित करते हैं ये मानव का ये श्रम नियोजन का पालन है ये मानव कुल में ही होता है सर्वाधिक यदि छोटे छोटे बात को हम यदि निरीक्षण करें कुछ ऐसे पक्षियां घोसला बनाते हैं अपने आवास योग्य बना लेते हैं और कुछ पक्षियां जो झाड़ में कोढ़र बनाते हैं अपने चोट से कोड कोड करके कोढ़र बना करके आवास योग्य बना लेते हैं कुछ पक्षियां घास से अपना घर को बना लेते हैं उसके अंदर ने आवास योग्य व्यवस्था बना लेते हैं ये भी हुआ है कुछ पक्षियां किंतु जीव जानवर सभी तो जो प्राकृतिक विधि से जहाँ सोने की योग्य है उसको खोज खार करके सो लेते हैं थोड़ा देर और जहाँ आहार मिलता है वहां खोज खार करके खा लेते हैं इस ढंग से भी बात इस विधि में पेट भरने का काम जितने भी पक्षी संसार है चीटी है हाथी है सभी अपना पेट भरता ही सबसे जो अभी अभी नम कथा यही है आदमी को पेट भरने योग्य नहीं है ऐसा हम बिल्कुल करार देते जा रहे हैं ठीक है जबकि चीटी पेट भरता ही है हाथी पेट भरता ही है आदमी चीटी से बदतर है क्या पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप think... नहीं है ऐसा कहेंगे चीटी से बदतर है कह सकेंगे नहीं नहीं कह सकेंगे इसके बावजूद हमारा आवाज जो सभी माध्यमों से हर हर परिस्थितियों से आदमी को अपने आजीविका को उपार्जन करने योग्य नहीं उसमें भी कौन नहीं है पढ़ा लिखा तो बिल्कुल नहीं है क्या बात हुआ ये शिक्षा का क्या मतलब हुआ भाई ये हंसी की बात हुआ भद्दगी की बात हुआ कि नहीं हुआ आप ही सोच के देखिए यदि पढ़ लिखा क्या आदमी अपने पेट भरने से असमर्थ हो जाए इससे भद्दकी की बात क्या हो सकता है ऐसा मेरा सोचना है मनुष्य तो इन सबसे ज्यादा विकसित पद में है ये भी एक तरफ से अपन आकलित करते ही हैं, स्वीकारते भी हैं। हा भाई जैन जानवर से हम अच्छे हैं इस बात को हर व्यक्ति स्वीकारता ही है ठीक है चीटी हाथी से भी अच्छे हैं, ये भी स्वीकारता है उतना ही नहीं है चीटी को हाथी को सब हाँकता भी है और बाघ जैसे है ना हिंसक पशुओं को भी मार गिराता है ये भी देखा गया ठीक है थीक। ये सब बातें होते हुए मनुष्य जो है ना अपना पेट भरने में योग्य नहीं है इस बात को हम बारम बार घोषणा करते हैं इसका क्या मतलब होगा ये हंसी की बात ठीक है ना इसका मतलब यह हुआ हमारा शिक्षा जो है आदमी को भ्रमित करने के लिए ही शिक्षा है को जागृत करने की शिक्षा नहीं है ये इसका समीक्षा हो पाता है इसीलिए जागृत शिक्षा को स्थापित कर ले जाए इसका उपाय यही है ठीक है जागृत शिक्षा का मतलब होता है मानवीय शिक्षा मानवीय शिक्षा का मतलब है, है, मतलब है व्यवस्था में जीने वाला शिक्षा व्यवस्था में जीते हैं तो तब वो उत्पादन कार्य योजना आदार होता है तो वो परिवारगत आवश्यकता के आधार क्या उत्पादन करना कितना उत्पादन करना और कितना उत्पादन करना वह मात्रा तय करने के लिए परिवार के अलावा दूसरा कोई आधार बनता नहीं एक व्यक्ति में कोई उत्पादन का आवश्यकता के आधार कोई भी क्वेंटिफाई नहीं होता है उसका मात्रा निर्धारित होता नहीं है और सब कम से कम यदि कोई चीज है वो परिवार है परिवार में हमारा आवश्यकता निर्धारित होता है आवश्यकता निर्धार होने के पश्चात उससे अधिक हम उत्पादन करने योग्य हर व्यक्ति रहते हैं कैसे रहते, है? रहते हैं हर व्यक्ति हर व्यक्ति परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने योग्य रहते हैं इसलिए उत्पादन अधिक करना संभावित है और कम से कम परिवार में दो व्यक्ति तीन व्यक्ति उत्पादन करने योग्य रहते ही हैं इसीलिए उत्पादन विपुल होने की व्यवस्था बनेगी इस ढंग से हम हमारे विपन्नता से मुक्त सम्पन्नता से दीने, जीने की दिन उदय हो सकता है किस आधार पर समझदारी के आधार पर मानवीय शिक्षा के आधार पर दानवी पाश्वी शिक्षा को छोड़ने पर व्यापार शिक्षा को छोड़ने पर लाभोन्मादी शिक्षा को छोड़ने पर है ना कामोन्मादी मनोविज्ञान को छोड़कर छोड़ने पर और भोगोन्मादी समाज योजनाओं को छोड़ने पर आदमी ये मानवीय शिक्षा को ग्रहण करने पर आदमी जो होता है समझदार होता है समझदारी के आधार पर जो उत्पादन कार्य योजना को समृद्धि के अर्थ में योजित कर पाता है नियोजित कर पाता है सम्प्राप्ति को प्राप्त कर सुखी हो पाता है